राजयोग प्राण जगत को हिला डुला देने वाले तीव्र इच्छा शक्ति संपन्न महापुरुष अपने प्राण को कंपन की एक उच्च स्थिति में ला सकते हैं और यह प्राण इतना महान तथा शक्तिशाली होता है कि वह दूसरे को पल भर में लपेट लेता है हजारों मनुष्य उनकी ओर खींच जाते हैं और संसार के आधे लोग उनके भाव से परिचालित हो जाते हैं जगत के सभी महान पैगम्बरों का प्राण पर अत्यंत अद्भुत संयम था जिसके बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न हो गए थे वे अपने प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा कर सकते थे और उसी से उन्हें समस्त संसार पर प्रभाव विस्तार करने की क्षमता प्राप्त हुई थी संसार में शक्ति के जितने विकास देखे जाते हैं सभी प्राण के संयम से उत्पन्न होते हैं मनुष्य को यह तथ्य भले ही मनुष्य को यह तथ्य भले ही मालूम न हो पर और किसी तरह इसकी व्याख्या नहीं हो सकती तुम्हारे शरीर में यह प्राण संचालन कभी एक ओर अधिक और दूसरी ओर कम हो जाता है इससे संतुलन भंग होता है और जब प्राण का यह संतुलन नष्ट होता है तब रोग की उत्पत्ति होती है अतिरिक्त प्राण को हटाकर जहाँ प्राण का अभाव है वहाँ का अभाव भर सकने से ही रोग अच्छा हो जाता है प्राण कहाँ अधिक है और कहाँ अल्प इसका ज्ञान प्राप्त करना भी प्राणायाम का अंग है अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि मन समझ जाएगा पैर के अंगूठे में या हाथ की अंगुली में जितना प्राण आवश्यक है उतना वहाँ नहीं है और मन उस प्राण के अभाव को पूरा करने में भी समर्थ हो जाएगा इस प्रकार प्राणायाम के अनेक अंग हैं इनको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा अतएव यह स्पष्ट है कि विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राण का संयम सीख सीखाना और उसको विभिन्न प्रकार से चलाना ही राजयोग का संपूर्ण क्षेत्र है जब कोई अपनी समुदाय शक्तियों का संयम करता है तब वह अपने देह के भीतर के प्राण का ही संयम करता है जब कोई ध्यान करता है तो भी समझना चाहिए कि वह प्राण का ही संयम कर रहा है महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहाँ पर्वत का बड़ी बड़ी तरंगे हैं और फिर छोटी छोटी तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबले भी पर इन सबके पीछे वही अनंत महासमुद्र है एक ओर वह छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है फिर दूसरी ओर वह बड़ी तरंग भी उसी महासमुद्र से युक्त है इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटा बुलबुला जैसा सामान्य व्यक्ति परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति के समुद्र से युक्त है जो सभी जीवों का जन्म अधिकार है जहाँ भी जीवनी शक्ति का प्रकाश देखो वहां समझना कि उसके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है एक छोटा सा फंभूती कुकुरमुत्ता है वह संभव है इतना छोटा इतना सूक्ष्म हो कि उसे अनुवीक्षण यंत्र द्वारा देखना पड़े उससे आरंभ करो देखोगे कि वह अनंत शक्ति के भंडार से क्रमशः शक्ति संग्रह करके एक अन्य रूप धारण कर रहा है कालांतर में वह उद्भिद के रूप में परिणत होता है वही फिर एक पशु का आकार ग्रहण करता है फिर मनुष्य का रूप लेकर वही अंत में ईश्वर रूप में परिणित हो जाता है हाँ इतना अवश्य है कि प्राकृतिक नियम के इस व्यापार के घटते घटते लाखों साल पार हो जाते हैं परंतु यह समय है क्या वेग साधना का वेग बढ़ा देकर समय काफ़ी घटाया जा सकता है योगियों का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है वही वेग बढ़ा देने पर बहुत थोड़े समय में सज सकता है हो सकता है कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति राशि में से बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर चले इस प्रकार चलने पर उसे देवजन्य प्राप्त करते संभव है एक लाख वर्ष लग जाए फिर और भी ऊंची अवस्था प्राप्त करते शायद पाँच लाख वर्ष लगे फिर पूर्ण सिद्ध होते और भी पाँच लाख साल लगे पर उन्नति का वेग बढ़ा देने पर यह समय कम हो जाता है पर्याप्त प्रयत्न करने पर छह वर्ष या छः महीने में ही यह सिद्धि क्यों न हो सकेगा युक्ति तो बताती है कि इसमें कोई निर्दिष्ट सीमाबद्ध समय नहीं है सोचो कोई वास्तविक यंत्र निर्दिष्ट परिमाण में कोयला देने पर प्रति घंटा दो मील चल सकता है तो अधिक कोयला देने पर वह और भी शीघ्र चलेगा इसी प्रकार यदि हम भी तीव्र वेग संपन्न हों तो इसी जन्म में मुक्ति लाभ क्यों न कर सकेंगे हाँ हम यह जानते अवश्य हैं कि अंत में सभी मुक्ति पाएंगे पर इस प्रकार युग युग तक हम प्रतीक्षा क्यों करें इसी क्षण इसी शरीर में ही इसी मनुष्य देह में ही हम मुक्ति लाभ करने में समर्थ क्यों न होंगे हम इसी समय वह अनंत ज्ञान वह अनंत शक्ति क्यों न प्राप्त कर सकेंगे